संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है देवमणि पांडे की कुछ रचनाए ऐसा कब सोचा था मैंने ऐसा कब सोचा था मैंने मौसम भी छल जाएगा सावन भादों की बारिश में घर मेरा जल जाएगा अक्सर बातें करता था जो दुनिया में तब्दीली की किसे खबर थी खुद दुनिया के रंग में वो ढल जाएगा रंजो गम की लंबी रातों इतना मत इतराओ तुम निकलेगा कल सुख का सूरज अंधियारा टल जाएगा नफरत की पागल, पागल चिंगारी।, चिंगारी कितनों के घर फूंक चुकी अगर न बरसा प्यार का बादल ये जहान जल जाएगा चार दिनों की इस नगरी में रैन बसेरा है सबका आज किसी ने बांध ली कठरी और कोई कल जाएगा ऐसा कब सोचा था मैंने मौसम भी छल जाएगा सावन भादों की बारिश में घर मेरा जल जाएगा कौन सुने अब कौन सुने सुने अब अब किसकी किसकी बात बात जख्मी हैं सबके जज्बात रात में जब जब चांद खिला गुजरी यादों की बारात तेरा साथ नहीं तो क्या गम का लश्कर अपने साथ सावन भादों का मौसम फिर भी आंखों से बरसात महफिल में भी दिल तन्हा, चाहत ने दी यह सौगात पास कहीं है तू शायद, होठों पर है फिर नगमान जिसने देखे ख्वाब नए बदले हैं उसके हालात कौन सुने अब किसकी बात जख्मी हैं सबके जज्बात जख्मी हैं सबके जज्बात, दिल वालों की बस्ती है दिल वालों की बस्ती है यहाँ मौज और मस्ती है पत्थर दिल, दिल है ये दुनिया मजबूरों पर हस्ती है खुशियों की एक झलक मिले सबकी रूह तरसती है क्यों ना दरिया पार करें हिम्मत की जब कश्ती है हर एक इंसान के दिल में अरमानों की बस्ती है महंगी है हर चीज मिया मौत यहाँ पर सस्ती है उससे आंख मिलाएं, वो आना है ऊंची हस्ती है दिल वालों की बस्ती है यहाँ मौज और मस्ती है इंद्रधनुष में जैसे रंग इंद्रधनुष में जैसे रंग ख्वाब रहे हैं मेरे संग उस चेहरे ने दस्तक दी तन मन में भर गई उमंग प्रेम नगर में पता चला चाहत की गलियां हैं तंग मैं कुछ ऐसे तन्हा हूँ जैसे कोई कटी पतंग खुशबू ने फूलों से कहा जीना मरना तेरे संग लम्हे में सदियां जी ले हम तो ठहरे यार मलंग इंद्रधनुष में जैसे रंग ख्वाब रहे हैं मेरे संग करती गाती शाम छम छम करती गाती शाम चांद से मिलने निकली शाम उड़ती फिरती है फूलों में रंग बिरंगी तितली शाम आँखों में सौ रंग भरे आज की निखरी निखरी शाम यादों के साहिल पर आकर पल दो पल को उतरी शाम ओढ़ के सिंदूरी आंचल हस्ती है शर्मीली शाम दिन का पर्दा उतर गया बड़ी अकेली लगती शाम अलग अलग हैं सबके ख्वाब सबकी अपनी अपनी, अपनी अपनी शाम सबकी अपनी अपनी, अपनी, अपनी अपनी शाम अभी अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे देवमणि देव पांडे, पांडे की कुछ, कुछ रचनाएं वाचक स्वर भारती परिमल